आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं केपी सक्सेना की लिखी नाटिका मूछ वो मूछ की तौबा निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल शिव से तो छुट्टी हुई काफी चिकनी बनी है अब सरा मुझे भी सलीके से हो जाए तो कुछ बात बने मगर कैंची, भाई इस घर में तो कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए भी पूछना पड़ता है कि हम कहाँ हैं ओची, भाई वो मेरी पांच नंबर की कैंची नहीं मिल रही है कहा पड़ी है ओफो इन कैंचियों के मारे में बड़ी इल्लते एक कैंची हो तो कोई ध्यान रखे नो नो तो कैचिया हैं कलम तराशने की अलग लिफाफे की अलग भाव की अलग पलकों की बस, अलग बस, बस बस बस बस बस हैं कैचिया कोई बीविया नहीं कि आपको ग्यारह अदक छोटी बड़ी मंजिली कंगिया छोड़ी है तो क्या हुआ खैर पांच नंबर कैची से फिलहाल मतलब है कहाँ है मुझे नहीं मालूम नहीं भगवान ने मुझे मुँह दी है ये लो चार नंबर वाली से ही काम चला लो कृपया बुरा ना मानना तुम्हारी बुद्धि ओवरहॉलिंग मांगती है, अजीब लाकर क्यों नहीं दे देते हैं। उसी से मुझा करूंगा <laughs> अरे डार्लिंग तुम्हारी मुझ तो बेहद हसीन लग रही है अब देखो ना मुझे कह डालने में कोई हर्ज नहीं दिया है <laughs> ये जो हसीन मूछ है ना तुम्हारी ये ही हमें इस में तुम नहीं तुम नहीं हाँ, जरा करीब आओ ये, ये ध्यान से देखो हाँ। ये इधर कनाट प्लेस की तरफ वाली मूछ अच्छा। हाफ में एक रेशा जरा दो मिलीमीटर ऊपर झूल खा रही है बस इसे तराश कर बराबर करना है ये काम नंबर नंबर से से ही ही ही मुमकिन है ओहो। अरे भाई भाई वाली से ही तराश लो ना जरा सूद भर ज़्यादा कट जाएगी तो कौन सा निकाह रुक जाएगा भाई हम पूछते है कि ये है या शुक्रिया रहने दीजिए क्या काम बोनस के पैसों की तरह आप इसे भी निपटा देंगी आईना लाइए मैं तरह से लेता हूँ हाजी मैंने कहा नारंगी साहब घर में रखे हैं क्या जी नहीं खर्च हो गए जाने कौन मनहूस से जो नाम भी ढंग से नहीं ले सकता लाइए तशरीफ लाइए अच्छा मैं चलती हूँ अब झेलिया उन्हें आ, आ, आ, ये रहा फालतू रेशा हाँ। क्यों इस बेरहमी से गरीब मुझ पर जुल्मा रहे हैं अरे वो वो, वो बदनसीब तो वो बो बोल भी नहीं सकती आप आप क्या फरोख्त करते हैं एक रस्सी का टुकड़ा मिल जाएगा क्यों खुदकुशी करने को तबीयत मचल रही है या मेरे मौला क्या जमाना अलगा है एक हम हैं कि पंद्रह बरस से आपकी मूछों की आग में सुलग रहे हैं और एक आप हैं कि अड्डा जानी मिर्जा को भी पहचानते नहीं अड्डा जानी कौन से अड्डे पर बसीरा है आपका हाय, आपकी बातों में भी की तरह ही दिलचस्प है नारंगी नारंगी नारंगी साहब। जनाब ग्रामर ठीक कीजिए पहले। मैं नहीं, बल्कि का नारंग क्या हमारी आंखों पर कुत्ता रोए बरकरार होते हुए भी हम पुकार रहे है। हुजूर, हम है आपके पड़ोसी अड्डा जानी ओहो तो आप ही अड्डा जानी हैं। <laughs> बरसों से देख रहे हैं मगर दीदार आज हासिल हुआ <laughs> तशरीफ तो रखिए <रखें। laughs> आपके तो इस कदर शॉर्टेज है कि हम सूरत देखने को तरस गए <laughs> जी, वो हम सरा घर गुस्सू किस्म के हैं। <laughs> पहले दवा दारू का कारोबार था अब खाली बोतलों का धंधा है <laughs> खुदा का शुक्र मनाइए अल्लाह ने चाह तो सिर्फ डाटे यानी करके बेचेंगे मगर ये नाम अड्डा जानी कुछ अकल के दरमियान आया नहीं आप परेशान न हो बहुत से लोग कम अकली होते हैं ना दरअसल अड्डा जानी हमारा टेलीग्राफिक नाम है यानी शॉर्ट फॉर्म किसी जमाने में हम बरहान इज्जत जाती होगी आपको याद करने वाले की ख़ैर ज़हमत फ़रमाने का सबब मैं सर आपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने की उजरत में हूँ आप हमें खानदानी नहीं लगते खाक झोंकी अपने रिश्तेदारों पर हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं फरमाइए जरा अपनी मूछी धराने दीजिये हाय क्या क्या बांकपन है चमेली की रविश जैसी तराश की मुस्कुराहट जैसी मही नरम मकमल लगता है जैसे नाक तले जुगने की दमदम आ रही है एक ये कमख्त हमारी है कि क्यों क्या हुआ अजीब लानत तो आपकी नाक तले भी काफी उगी हुई है आप इसे मुछ कहते हैं हुजूर। तो फिर तो फिर हजूर झाड़ू क्या होती है अब दिल न दुखाइए अब पंद्रह बरसों से बाबरची खाने की दीवार में सूरा करके आपकी हसन मुझ का नज़ारा कर रहे हैं कले जब पक गया तो आज चले आए जी तो इसमें मुश्किल क्या है, है? आप खुद अपनी मुँछ मेरी जैसी तराश लीजिए तो, तो, तो, तो क्या आप समझते हैं कि हम आ, आ, आज तक लूडो खेलते रहे अरे आपकी मूझ की, की कसम चार सौ चार सौ अट्ठावन बार ट्राई कर चुके हैं कि आपकी जैसी तलाश लें आधी आमदनी उस तरों और कैंचियों पर खर्च कर डाली फिर फिर क्या इस बार मुंडाम कर रह गए कभी पूर्वी तरफ की ज्यादा कट गई कभी पश्चिमी तरफ की जामेट्री बक्स से पटरी निकाल करके नापी मीजान बराबर न पाकर पूरी घोट डाली बेगम ने चेहरा देखा तो चादर में मुंह ढांप करके पड़ रही खाना तक न पका कहने लगी कि हम उठाई गिरे लगते हैं चुनाचे मलाई और रनजोश की मालिश देकर फिर उगाई मुबारक हो मुबारक हो इस सोचा कि मुचो के बीच वैसा हाइफ़न ही बना लें जैसा आप बनाते हैं मगर इस हाइफ़न बनाने की कोशिश में ऐसा शेगा बन गया जैसे गन्ने के खेतों के बीच चौड़ी पक डी झुंझुलाकर उस तरह घसीटा और सारी मुँचे खर्च कर डाली हाँ हाँ हाँ तो हाँ वेरी सॉरी वेरी सॉरी आप तो वेरी सॉरी कहेंगे ही हाँ हमसे अदाबत जो है आपको अरे? शहर का आला से आला हज़्ज़ाम ट्राई कर डाला मगर नहीं आप जैसी जानलेवा मूछ न न बननी थी बनी चुनान्चे। चुनान्चे अब हम आपके रहम पर हैं अगर आप चाहते हैं कि हम कयामत के दिन चेहरा उठाकर के खड़े हो सके कब्र में हमारी मूछें बाहर आने को न तड़पे कफन तले हम चैन से सो सके तो एक बार एक बार सिर्फ एक बार हमारी मूंछ जैसी तराश दीजिए ना आपके आपको फैमिली वेलफेयर के मुताबिक सेहतमंद औदे दे दे आपकी इज्जत आबरू मनी प्लांट जैसी बढ़ती रहे हमारी मूंछ सिर्फ एक बार ये, ये, ये, क्या क्या कह रहे हैं आप मैं आपकी मूंछ यानी कि आपने मुझे कोई ड्रेसर समझ रखा अल्लाह न करे ना करे हम आपके कदम और मुझने को तैयार हैं दिल है हमारा अपनी नई तराशी हमें एक बार आईने में देख लें बस फिर फिर, फिर, फिर, फिर खुदा झूठ न बुलवाए हम हम बेगम को बेवा देखने पर भी रजामंद हैं क्या करेंगे ढेरों जी करके नहीं नहीं नहीं नहीं जानी जानी साहब साहब अड्डा मुझे मौका दीजिए बेहतर है कि अगली जुमेरात को मूछें भिगोकर आप कर हाँ लाएं अल्लाह आपकी मूछों में हीरे जड़ दे बस चार दिन हम सफर कर लेंगे आ, आ, आपके कदम मौजूद क्यों? चाहते थे। <laughs> जो सही भूलना चाहिएगा। <laughs> नहीं, नहीं। हम नहा धो करके नया पाजामा पहन करके हाजिर <laughs> होंगे उस तरह उलवा लीजिएगा <laughs> आपको खारिश वगैरह तो नहीं है ना यू <laughs> ही बस यू ही पूछ लिया मैंने आ, हो, हो ही नहीं सकती वैसे आपके वो क्या कहते हैं कि भूल आधा भर से, से। भगवान ये दिन भी देखना था अब क्या होगा कौन था अरे ऐसे चुप क्यों हैं आप पड़ोसी अड्डा जानी थे हा सच पहली बार हमारे घर आए थे वो उनकी बेगम कितनी अच्छी पड़ोसी भी नहीं पूछा उन्हें। चाय नहीं आए थे। आए तो तराशती होती क्या कहा तराशती होती मैं एक सम्मानित राइटर हूँ या ओफो, पड़ोसी वो हमारे पहली बार आए थे अरे सर आप तराशने को कह रहे थे कोई पूरा सिर थोड़े ही मुंडना था हम्म रोजी तुम समझती क्यों नहीं मूंछ का का मामला है कोई खाला जी का घर नहीं। अगर हो भी तो कोई मेरी खाला नहीं। जरा सा उस तरह इधर का उधर पड़ गया तो तो तो तो क्या? तो ये कि महीनों में अपना चेहरा उ को को तरस जाएंगे मूज के बाल के पीछे कैसे कैसे संग्राम हो चुके हैं तुम नहीं समझोगे अच्छा अरे भाई क्या, भाई करते भाई करते हैं क्या? क्या? तु, तुम जाओ रुचि कुछ हंगामा लगता है लाइए तशरीफ लाइए भाई को भाई जिंदा दिली इसे कहते हैं हाँ साहब दूसरों के काम आना सच्ची जी भाई यानी कि माफ कीजिए मैं मैं समझा नहीं आप लोग हाँ, तो... साहब बड़पल कहते हैं <laughs> आजकल तो लोग जरा जरा सी चीज को इनकार कर देते हैं मगर हमारे नारंग साहब ने मिसाल कायम कर आखिर आखिर माजिरा क्या है जानी तो दा यही थोड़ा कुछ थे हमें सब बता दिया है बस जुमेरात आने ही दीजिए हम सब भी हाजिर होंगे यानी मूँचे पे गो हम भी मोहल्ले के हैं और क्या मुँह तरचवाने का हक हाँ। हमें भी आगी। आगी है कुछ और लोग भी बाहर खड़े हैं रुचि पानी जल्दी अब आइए चले जुम्हे जुमेरात को आएंगे आ। आ, पानी पानी रुचि पानी ये नीचे पानी क्या हुआ अरे मैं पूछती हूँ अब तो घर बदलना होगा है? या या मैं खुद अपनी मेरी नेम प्लेट हटा कर लिखवा दो यहाँ तेरा अरे क्या हो रहा है आपको अरे सुनिए भाई भाई ये तो बेहोश हो गए, कोई की तौबा ये नाटिका आपने सुनी लेखक केपी सक्सेना निर्देशक जयदेव शर्मा कमल ये प्रस्तुति लखनऊ केंद्र की थी अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है